योग क्या है भक्ति योग तुलसीदास ने जो मध्ययुगीन भारत के महान संत और राम भक्त थे जब साधना पर विशेष जोर दिया करते थे उन्होंने कहा है सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं निर्गुण मनते दूर तुलसी सुमिरु राम को नाम सजीवन मोरे किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि भक्ति के विकास हेतु पवित्र नामों की आवृत्ति का सुझाव आरोपित और बिना किसी तार्किक संगति का है पुस्तकों को पढ़ते समय कभी कभार ऐसे अनुच्छेद आते हैं जिसे पहले पहल समझना कठिन होता है किंतु बार बार पढ़ने पर इसका अर्थ अचानक ही दिमाग में स्पष्ट हो जाता है ठीक इसी तरह पवित्र शब्दों की आवृत्ति से इसका आंतरिक महत्व भक्त के मन और हृदय में कुछ समय बाद ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि उसे इस संबंध में कोई शंका ही नहीं रह जाती अतः यह स्पष्ट है कि आवृत्ति के बावजूद भी कठिन अनुच्छेदों का अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कि पाठक उसे पूरे ध्यान से नहीं पढ़ता है ठीक इसी तरह एक भक्त जो अन्य मनस्क भाव से या यंत्र की तरह भगवान के नाम को दोहराता है वह उसी परिणाम को पाने की आशा नहीं कर सकता जिसको एक दूसरा भक्त उत्कट लगन और एकाग्रता के माध्यम से प्राप्त करने की आशा रखता है भक्ति योग की साधना में ये प्रार्थनाएं कुसंगति सुसंगति और जब के बावजूद केवल प्रारंभिक सोपान है मुख्य वस्तु भक्ति को प्राप्त करना है एक बार जब भक्त इसे प्राप्त कर लेता है तो वह सुरक्षित हो जाता है और उसकी सफलता निश्चित हो जाती है अगर प्रयास और संघर्ष के माध्यम से कोई व्यक्ति नदी की मुख्य धारा तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वह धारा ही शीघ्रता के साथ उसे अपने साथ ले चलेगी किसी गर्मी के दिन में जब तक हवा बंद रहती है तभी तक व्यक्ति को पंखे की आवश्यकता रहती है लेकिन ज्यों ही वहाँ प्राकृतिक हवा बने लगती है त्यों ही वहाँ नकली सहायता की अपेक्षा नहीं रह जाती वह भक्त जिसने अपने मन में सच्ची भगवत भक्ति का विकास कर लिया है कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा उसे अब न तो चेतन रूप से सही और गलत भेद रखने की ही आवश्यकता है और न ही उसे सही को करने और गलत को नकारने के लिए चेष्टा करनी है वह शुभ पथ पर ही बढ़ेगा क्योंकि स्वयं भगवान ही उसका हाथ अपने हाथ से पकड़े हुए हैं और जीवन में उसका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए भक्ति शुभ प्रकाश बनती है और सांसारिक दुखों एवं बुराइयों के बीच अनंत शांति और सामंजस्य की स्थापना करती है भक्ति विचित्र रूप धारण करती है कुछ भक्त भगवान को पिता के रूप में कुछ मां के रूप में और कुछ बालक आदि के रूप में देखते हैं यह तब तक चलता है जब तक कि सारी सांसारिक साधन भक्त के स्वभावानुसार प्रयुक्त नहीं हो जाती यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के प्रति अपनी सही धारणा को परिभाषित करने में अपने को असमर्थ पाते हैं उनके लिए ईश्वर जैसा पिता है वैसे ही माँ है वे उनके लिए मित्र और स्वामी भी हैं ऐसे भक्तों के लिए भगवान सारे सांसारिक प्रेमों का सतगुना पूंजीभूत रूप है जब एक विशेष भक्त ऐसी उत्कट भक्ति का विकास कर लेता है तब उसे न तो दीर्घ जीवन की लालसा रहती है और न मृत्यु का कोई भय सारे सांसारिक खजाने उसे तुच्छ प्रतीत होते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते शरीर में रहते हुए भी वह शरीर ज्ञान से ऊपर उठ जाता है जीवन और मृत्यु लोक और परलोक की विभेदक रेखा उसके लिए गायब हो जाती है और उसके लिए इन सबों का कोई अर्थ नहीं रह जाता वह जानता है कि वह जहाँ कहीं भी है वह ईश्वर का है जो सर्वव्यापी श्रिकालदर्शी और सर्वशक्तिमान है अगर वह जीता है तो मानवता के लिए वरदान बनता है और वह ऐसी ज्योति प्रज्वलित करता है जो उस पथ पर चलने वाले दूसरे भक्तों को शाश्वत रूप से प्रकाशित करती है वह मृत्यु में भी अमृत्व प्राप्त करता है क्योंकि वह भगवान के सभी बच्चे प्रेमियों के हृदय में विराजमान रहता है